यम समपासते शिव इति ब्रह्मेदि वेदनो बुद्ध इत प्रमाण पटव करते तैया का अरहन थ जैन शसनरता कर्मेति मी मसा सोयो विदा बातफल तैलोक्यनाथो हरि ज हिण्य गर्भम र तत् परम ब्रह्म विनीत कृष्ण नंद महंत बृंदाटवी वंदे नम kamalna bhaiya nama kamalma nama kamale pa daaye namaste kamalekshana यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वत्मबुद्धिप्रकाशम मुमह प्रपद्ये जगुनंदनाघ्र जुगल ध्यानार्थियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज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 देखा जाता है दो प्रकार के तत्व हैं एक चेतन एक जड़ जड़ पदार्थ पृथ्वी जल तेज ये सब सामान जड़ है और चेतन में करोड़ों हैं मनुष्य पशु पक्षी तो ये मनुष्य पशु पक्षी जो हैं इनके बारे में देखते हैं कि ये पैदा होते हैं फिर मरते हैं इनका जन्म है मृत्यु है हा तो मृत्यु होने पर हम देखते हैं कि कोई चला गया और कोई है कोई चला गया हम लोग क्या बोलते हैं आज अमुक व्यक्ति चार बजे संसार से चले गए दिवंगत हो गए खुदा के प्यारे हो गए लेकिन ये देखते हैं उनके हाथ पैर नाक कान सब वैसे को वैसे लेते हम इससे पता लगता है कि मनुष्य पशु पक्षी आदि में कोई चेतन तत्व था वो चला गया जब तक वो था तब तक ये शरीर इसके इंद्रिया सब चेतन थी वो चला गया ते सब जड़ हो गए ये जो मैं बता रहा हूं ये सब आप लोग रोज देखते हैं इससे प्रतीत होता है कि हम जो बोलते हैं मनुष्य पशु पक्षी ये गलत है क्योंकि जो चला गया वो न मनुष्य था न पशु था न पक्षी था क्योंकि हम शरीर को बोलते हैं ना मनुष्य पशु पक्षी मनुष्य की आकृति को देखा आ आदमी है ये ये भैंस है ये, ये, पक्षी है यानी शरीर को हम जो बोलते हैं मनुष्य पशु पक्षी ये ऐसे व्यवहार चलाने के लिए बोलते हैं जो इसके अंदर चेतन तत्व है वो न मनुष्य है न पशु है न पक्षी है वेद कहता है यज शरीर मादत्ते तेन तेन स युजते ये चेतन तत्व जिस शरीर में जाता है लोग वैसे ही बोल देते हैं ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है अर्थात शरीर चेतन तत्व नहीं है यानी मैं तू वह ये चेतन है शरीर नहीं है अच्छा गधे की अकल से समझिए एक दीपक है अरे बिजली समझ लो प्राचीन काल में दीपक हुआ करता था हमने अपने बचपन में दीपक में पढ़ा तो अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो क्या हुआ सब सामान दिखने लगा सारे कमरे में प्रकाश हो गया और दीपक में भी प्रकाश है ऐसे हाँ, ही ये मैं नाम का कोई चेतन जीव तत्व है वो जब भी शरीर में आया तो शरीर चेतन हो गया जब वो चला गया तो अंधेरा हो गया जड़ हो गया तो जीव शब्द का अर्थ किया गया जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी वो जिसमें है उसको ये शरीर को भी जीवित रखे तो इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं नंबर दो वेद कहता है कि आये मनुष्य तुम जिसको माता पिता भ्राता कहते हो उसका सम्मान करते हो ना माताजी को प्रणाम करो पिताजी को चरणों में प्रणाम करो प्रातः काल उठ के रघुना था मात पिता गुरु ना वही माथा है हाँ। तो ये माताजी को आप प्रणाम करते थे ना न हाँ। तो माताजी जी क्या शरीर नहीं अगर शरीर को आप माताजी मानेंगे तो फिर उन्हीं माताजी को आप जलाते क्यों हैं? जब अंदर की चेतना समाप्त हो गई तो आप माताजी के लिए लकड़ी खरीद करके जला देते आ वो बेटा जी जलाते हैं खुदई जो पैदा हुए हैं और बांस लेकर के कपाल क्रिया करते हैं खोपड़ी में बांस मारते हैं ये पिता का सम्मान कर रहे हैं आप वो तो चले गए जी ये तो मिट्टी है आ, इसका मतलब आप समझते हैं शरीर जीव नहीं है हा जी सब लोग समझते हैं इसीलिए हम बोलते भी हैं इसका शरीर बड़ा गठीला है बड़ा दुबला है बड़ा मोटा है बड़ा काला है इसका शरीर ये व्यवहार में ऐसा भी बोल देते है ये काला है ये मोटा है लेकिन है गलत ये बोलना उसका शरीर ऐसा है वो ऐसा नहीं है वो जो जीव है अंदर वो कैसा है इसे ये प्राकृत आंखें नहीं देख सकती और समस्त विश्व के यंत्र भी नहीं देख सकते बहुत से ऐसे शरीरधारी हैं जिनको आप नहीं देखते आप रोज दही खाते हैं, है हाँ। वो दही क्या है निरख चीड़े हैं। अगर आप यंत्र से देखें चल रहे हैं कीड़े हैं, भगवान मैं नहीं खाऊंगा उल्टी हो जाएगी तो बहुत से शरीरधारी इतने सूक्ष्म हैं कि वो दूरबीन से दिखते हैं इस आंख से नहीं लेकिन उनमें भी जीव है लेकिन जीव को नहीं देख सका कोई आज तक कोई दूरबीन क्यों इसलिए कि जितनी भी दूरबीन बनेंगी वो प्राकृत मटेरियल से बनेंगी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जो जड़ पदार्थ हैं, इन्हीं को मिला के प्लस माइनस करके कोई आविष्कार होता है ना इनसे वो आत्मा वो जीव नहीं दिखाई पड़ेगा इससे ज्ञात होता है कि ये जीव मटेरियल नहीं है माइक नहीं है प्रकृति से नहीं बना है फिर कहे से बना है अभी हम हाँ नहीं जानते लेकिन प्रकृति से नहीं बना सारा संसार प्रकृति से बना शरीर भी प्रकृति से बना लेकिन ये जो चेतन तत्व है इतना सूक्ष्म कि किसी यंत्र से दिखाई न पड़े और इतने कमाल का कि वो हृदय में रह करके और इतने बड़े हाथी के सारे शरीर में चेतना पैदा कर किए रहे और जब निकले तो कोई न देखे किधर से गया बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई वैज्ञानिकों ने फेल हो गए ये एक अणु जिसको हम भगवान का अंश कहते हैं उसको नहीं कोई प्राप्त कर सका भगवान की पानी और जानने की जरूरत करे कोई वो तो फुल मैट के भी आगे है तो ये मैं नाम का तत्व कुछ ऐसा विचित्र तत्व है जो प्रकृति का नहीं है इसलिए इसके लिए शास्त्र जोनित्वात एक वेदांत सूत्र बनाया वेद अभ्यास ने एक एक तीन श्रुते शब्द मूलत्वात यानी वेदों शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है कि जीव क्या है तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि जीव चेतन है नंबर दो अणु है सूक्ष्म है नंबर तीन हृदय में रहता है नंबर चार सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है नंबर पांच अनंतमा संख्या के हैं जीव अपरिमिता ध्रुवास तनुतो यदि सर्वगता नशास्त नियमों दस सत्तासी तीस अनंत जीव होते हैं वेदों ने स्तुति की भगवान की उन्होंने कहा अनंत जीव है हम लोग महाराज और जो भोले भाले लोग कहते हैं ये सब ब्रह्म है तो फिर वेद के वे जो मंत्र हैं को रुद्रो न द्वितीय आयतम लो का निशत तीन दो श्वेता उपनिषद्वावज दो तत्व है अज अनादि एक शास्य है एक शासक है एक शासन करने वाला है ईश और एक अनीश है तो सब सर्व व्यापक है अगर जीव तो फिर शासक कौन होगा और फिर जो लोग कहते हैं एक ब्रह्म ही है सब में तो फिर एक को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सबको हो जाए एक मर जाए तो सब मर जाए अनंत जीव है प्लस मरने के बाद भी शरीर छोड़ने के बाद भी जीव वैसे ही रहेगा जैसे अंदर था शरीर के अंत्यावस्थितेश उभय नित्यत्पात अभिशेषा वेदांत सूत्र दो दो चौतीस बदलेगा नहीं उसका रूप प्लस जीव भगवान का अंश है लेकिन एक दिन अंश बना ऐसा नहीं सदा से अंश है अंशो नाना बेपदेश क्यों कहते हो अंश इसलिए कि इससे ही हमारे सारे संबंध हैं माया से एक भी संबंध नहीं माया से तो शरीर के सारे संबंध हैं और मैं का संबंध तो सारे के सारे भगवान से है भगवान सत्य है नित्य है हम भी नित्य बनना चाहते हैं ध्यान दो मरना नहीं चाहते जंतु भाई वही योनि तस्वीर या मनुव्रजेत तस्या लते निम नज्यते ध्यान दो यह जीव जिस जिस शरीर में जाता है उस शरीर को कितने गंदा हो छोड़ना नहीं चाहता अगर दबाओ किसी जंतु को हाथ से पकड़ के एह, क्या कर रहे हो अरे गंदा शरीर है छूट जाए अरे नहीं नहीं नहीं हम मरना नहीं चाहते तीन तीस चार कपिल ने कहा था अपनी माँ से भई नरको देख तुम नरक का देह भी जिसको मिल गया और उससे कह दो कि देह छोड़ दे उसका गला दबाओ इतना गंदा देह है पखाने का कीड़ा है मैं मार देता हूं नो नो मारो मत मुझे जैसे मनुष्य को अपना शरीर प्यारा है ऐसे ही सब को उस शरीर में अपने अपने शरीर में आ सकती है कितना बड़ा आश्चर्य है तीन तीस पांच तो यह जीव इतने गुणों से युक्त है चेतन है अणु है हृदय में है सारे शरीर में चेतना फैलाए है अनंत संख्या का है अनादि है अज है और भगवान के गुणों से युक्त है इसलिए नित्य जीवन चाहता है मरना नहीं चाहता नंबर दो ज्ञान चाहता है प्रत्येक जैसे आप लोग ज्ञान बढ़ाते रहते हैं चोरी चोरी ये बड़ा आदमी कैसे बैठता है कैसे खाना खाता है ये पहले क्या बोलता है ये कैसे देखता है ऐसे हम भी करेंगे किताब पढ़ पढ़ करके पिक्चर देख देख करके बड़े आदमियों को देख देख करके हम ज्ञान बढ़ाते रहते हैं कभी तृप्त नहीं होते साब ज्ञान हो जाए मुझे किसी से पूछना ना पड़े कुछ क्यों भगवान सर्वज्ञ है जर्व सर्विदस्त ज्ञानमय तप मुंडकोपनिषत् जुबाल जस्र्व मांडूक्योपनिषत् छठवा मंत्र महोपनिषद तमाम वेद मंत्र बता रहे हैं वो सर्वज्ञ है। हम उसके अंश हैं इसलिए हमारा नेचर है उसी को पाना सर्वज्ञ बन जाना इसीलिए कोई अगर मुझे कह देता है अल्पज्ञ तो आग लग जाती है हम हाँ उस बाप के बेटे हैं अल्पज्ञ कहते हो मुझे <laughs> अरे बाप के बेटे तो हो लेकिन तुम बाप तो नहीं हो वो सर्वज्ञ है तुम अल्पज्ञ है मान लो वो नित्य है और तुम्हारा शरीर अनित्य है मरते जीते पैदा होते मरते जीते मां के पेट में जाते अरे तो हम इसको छुट्टी पाना चाहते हा चाहते तो हो लेकिन अभी पाए तो नहीं और सबसे बड़ी चीज नंबर तीन आनंद आनंद चाहते हैं आनंद मिला नहीं मिला अरे कितने आनंद मिले गिनती नहीं हजार नहीं लाख रोज मिलते हैं आनंद संसार में माँ से बाप से बेटे से बीबी से पति से सामानों से भूख लगी है रोटी मिल गई रसगुल्ला मिल गया आनंद आ गया अरे कुछ ना मिली सब चीजें भाड़ में जाए घोर गरीब भिखारी है नींद आ रही है फुटपाथ पर लेट गया सो गया आनंद आ गया ये आनंद सबको देते हैं भगवान कुत्ते बिल्ली गधे सब सोते हैं और इतना बड़ा आनंद है सब माँ बाप बेटा बीबी का प्यार भूख प्यार सब भाड़ में जाए नींद आ गई है ओ, भगवान के बाप लेक्चर दे रहे हो नींद आ आएगी इस तु अनंत आनंद मिल चुके हाँ मिल चुके लेकिन वो भीतर वाला जो मैं है ना वो कहता है ये नहीं है मेरा मेरा आनंद जब मिलेगा ना तो मैं कह दूंगा बस बैस, बैस फुल अब कुछ नहीं चाहिए तृप्तो भवति नारद जी कहते हैं जब वो मिल जाएगा तो क्या होगा आप जानते हैं वेद कहता है विद्यते हृदय ग्रंथिदे सर्व संशया क्षीयते चास कर्माणी तस्मिन दृष्टि दो, दो आठ मुंडकोपनिषद ऐसे ही यह मंत्र योगश सिखोपनिषद ने भी है पांच पैतालीस ऐसे ही ये मंत्र महोपनिषद में भी है चार बयासी ऐसे ही ये मंत्र सरस्वती रहस्योपनिषद में है बत्तीसवा मंत्र और ऐसे ही लगभग भागवत में एक दो इक्कीस नंबर पर है उसमें थोड़ा सा अंतर है चास् कर्माणि देखो परिवर्तन हुआ उसमें है तस्मिन दृष्टे परावरे और इसमें है दृष्ट एवात्मीश्वरे और ये भागवत में एक जगह और है आश्चर्य देखो हृदय ग्रंथ छिद्यंते सर्वसंशया कर्माणी अब आगे बदल गया थोड़ा सा मई दृष्टि 11 20 30 बीस तीस ये सब शास्त्रो वेदों में जो हम नंबर बताए आप लोग देख लीजिएगा इसमें कहा जा रहा है कि जब उसका दर्शन हो जाता है तो सब काम खत्म सब संशय समाप्त हृदय की गाठ खुल गई माया भाग गई त्रिगुण चले गए त्रिकर्म समाप्त तो हो गए त्रिशरीर समाप्त तो हो गए पंच कलेश चले गए द्वंद्व समाप्त तो हो गया पंचकोश जल गए और वो ऐसा आनंद पा गया कि तृप्तो भवति बास अब कुछ नहीं चाहिए तो अनंत आनंद, आनंद मिले लेकिन वो नश्वर लिमिटेड दुख का मिक्सचर आत्मा वाला आनंद नहीं मिला तीन प्रकार के आनंद होते हैं प्रमुख रूप से जड़ जड़ संयोग जन्य सुख जड़ चेतन संयोग जन सुख चेतन चेतन संयोग जन्य सुख तो जड़ जड़ संयोग जन सुख क्या है ये इंद्रियों का सुख जो संसार में हमको रोज मिलता है इससे अच्छा होता है जड़ चेतन संयोग जन्न सुख वो क्या होता है आत्मा का मन से संबंध प्राकृत मन का संबंध दिव्य भगवान के अंश से वो सुख जो ज्ञानियों को मिलता है आत्म को समाधि हो जाती है इतना आनंद मिलता है सारा संसार का आनंद जीरो और सबसे बड़ा और असली आनंद है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख यानी दिव्य मन का दिव्य भगवान से संबंध हो जाए वो अनिर्वचनीय अलौकिक अपरमेय अपौरुषेय परमानंद वो जब मिलेगा तब छुट्टी ये हमारी परिभाषा है हमारी मैंने जीव की तो ये जीव जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है ये भगवत कृपा से जब दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेंगे हम लोग तभी समझ में आएगा और तभी ना समझी सजा को चली जाएगी तदर्थ कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग बताए शास्त्रों वेदों ने वेदा ब्रह्मात्म विषयात्र विषया अमीर ग्यारह इक्कीस पैतीस भागवत तीनों पर विचार किया गया तो उसी भागवत ने कहा कि देखो जी ऐसा है कि बासुदेव परा वेदा बासुदेव परा मखा और बासुदेव परा योगा बासुदेव परा क्रिया बासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव पर वासुदेव पर धर्म वासुदेव परो परागति दो अट्ठाईस एक दो, दो विस सौन का अधिक परमहंसों के प्रश्न पर उत्तर दिया था सूतजी ने कि जितने शास्त्र वेद हैं इनके जितने कर्म हैं, जितने योग हैं, जितने क्रियाएं हैं जितने तप हैं, जितने ज्ञान हैं, जितनी भक्ति है सब भगवान संबंधी होनी चाहिए तब सही है अन्यथा अन्यथा जो दो लक्ष्य है मैं माय का माया निवृत्ति यानी दुख निवृत्ति सदा को और आनंद प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति सदा को ये हल नहीं होगा सर्वे वेदायत पदमा कठोपनिषद एक दो पंद्रह सारी वेद की ऋचाए भगवान की ओर ले जाने का इशारा कर रही हैं। उधर जाओ भगवान के अतिरिक्त तो क्या बचा माया वहा आनंद जीव का नहीं है तो शरीर के लिए माया का जगत बनाया गया है आत्मा के लिए नहीं मुंह बनाया गया है खाना खाने के लिए अजी कान में भी तो छेद है अरे नहीं नहीं वो सुनने के लिए है अंड बंड मन कर देना खाली छेद होने से कान सुनने के लिए है नासिका है इसमें आटा दाल चावल ना डालने की चेष्टा करना ये सूंघने के लिए है तो शरीर के लिए संसार मैं के लिए भगवान का आनंद बार बार मैंने आपको सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा बताया है कि अगर भक्ति रहित कर्म होगा और विधिवत होगा एक एक शब्द पर ध्यान दो अगर भक्त रहित वेद शास्त्र के कर्म का पालन करोगे प्लस विधिवत करोगे तो कुछ दिन का नश्वर लिमिटेड माइक सुख मिलेगा ऐसे ही अगर भक्ति रहित ज्ञान होगा तो आशा मत करना कि दुख चले जाएंगे आनंद मिल जाएगा ह्रेयश्रुति भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यवलबोधलबास क्लेल विष्य स्थूल तुषावघाती अगर भक्ति रहित ज्ञान से तुम माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो हा चाहते हैं हम तो, तो तुम ऐसे ही मूर्ख हो हैं क्या कहा मूर्ख हाँ जैसे कोई धान को कूटकर चावल निकाल ले आ, और उसका ऊपर का छिलका फेंक दे बाहर क्या इसमें चावल नहीं है उधर से आया ज्ञानी उसने कहा किस बेवकूफ ने छिलके को फेंका है अरे इसी से तो चावल निकला है मैं फिर निकालूंगा चावल वो बटोर के ले आया और कूटने लगा वो छिलके का आटा बन गया लेकिन चावल नहीं निकला ऐसे ही ज्ञानी अगर श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अपने बल से चाहता है माया को समाप्त कर दे वो गोर मूर्ख है साधारण मूर्ख नहीं इसीलिए वासुदेव परम ज्ञानम कहा गया तो ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा केवल निर्बल बनकर भगवान को अपना बल मानकर वो मिलेगा साधन से नहीं मिलेगा साधन हीन बन जाओ दीन बन जाओ जैसे भिखारी होता है वो भूल जाता है मैं कौन हूं क्या हूं भूख लगी है अरे बाबा तीन दिन का भूखा हूं पहले बड़ा पंडित था अब तीन दिन का भूखा है तो रोटी दे दिया किसी ने खा लिया फिर पूछा आप कौन जाती है उसने कहा भंगी अरे राम राम राम राम मैंने भंगी का रोटी खा ली तो पहले पूछते ना अरे इतना भूखा था कि पूछने की फुर्सत नहीं थी आ? आजकल स्कूलों में अखबार में मैंने पढ़ा कई स्कूलों में दलितों को बना दिया खाना बनाने के लिए प्राइमरी स्कूलों में तो जितने और ब्राह्मण क्षत्रिय बैठे वो कहे मैं नहीं खाता सब खाने बेकार गया तो भक्ति के बिना न कर्म हमारे काम का है न ज्ञान एक और है योग महाराज जरा उनके बारे में भी समझ लो योग कहते हैं उसको भगवान ने कहा मैं बताऊं योग किसे कहते हैं अरे तुम लोग क्या जानोगे और बताओ एकतावान योग आदिष्टो मत्ष्य सनकादि भी सबसे बड़े योगी कौन विश्व में हुआ सनकादिक परमहंस सदा बाल रूप में और अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं आकाश मार्ग से एक सेकंड में अमुक ब्रह्मांड में चले गए वहां चले गए वहां चले गए न खाना न पीना न कोई शरीर की क्रिया ऐसे योगी उन्होंने बताया है योग की परिभाषा सर्वतोमन मन आकृष्य मै वेश्यते यथा सारे संसार से मन को हटाकर भगवान में योग कर दो युक्त कर दो उसका नाम योग संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मो जीवात्मा परमात्मा का मिलन ये योग है और जो ये फिजिकल योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये आठ अंग होते हैं इसमें पहले पहल है यम नियम यम नियम में क्या करना होता है मन को बश में करो भगवान की भक्ति करके मन को बस में करो तब उसके बाद आया आसन फिर प्राणायाम शौच नियम में सबसे पहले है शौच संतोष तप स्वाध्या प्रणध्याच है नियम आसन और प्राणायाम के पहले पांच में पहला है शौच शौच माने शौचम द्विधम बाह्यम आंतरण च सांडल्योपनिषद दो प्रकार का शौच होता है एक शरीर का एक मन का तो मन को पहले शुद्ध करो इसके बाद कदम बढ़ाओ डायरेक्ट प्राणायाम करने लगे <laughs> कुछ नहीं मिलेगा अरे उद्धव शरीर के ज्ञानी योगी वो कहते हैं भगवान से ध्यान दो सुदुष्चरा मिमा मन् चरे जा मनात्मना ग्यारह उन्तीस एक महाराज योग मार्ग तो हमारे बस का नहीं है ये लो उद्धव के बस का नहीं है क्यों अनात्म जिसका मन पूर्ण बस में हो जाए हो जाए इस रास्ते में हमारे लिए तो नाराज कोई सस्ता बताइए अथात आनंद दुगम पदाम बुजम हंसा श्रेर निंद लोचन खम नु विश्वर योग कर्म भी निस तीन बड़े बड़े योगी लोग प्राचीन सत्यल में सतयुग वगैरह में जब हार गए योग मार्ग से तो उन्होंने कहा अरे भाई हम कहा गलत रास्ते में चले गए थे और फिर भी नहीं पहुंचे बार बार गिरे माया ने गिरा दिया तया मी बिहता और जो सीधा सीधा मार्ग था भक्ति का जिसमें भगवान साथ साथ संभालने वाले चल रहे थे उसको नहीं अपनाया हम लोगों ने तो फिर वो भक्ति मार्ग में आ गए तो तपस्मिनो दान पर सिनो मनस्विनो मंत्रिदु मंगला खेमम न बिंदी बिना य सुभद्र श्रव नमो नमः दो चार सत्रह भागवत ज्ञानी कर्मी जोगी तीनों और चौथे और ले लो तपस्वी भी विश्वामित्र वगैरा एक कोई भी इन मार्गो से होकर माया को नहीं जीत सके तो सब लौट के आए भक्ति मार्ग में पूरे हूमन बहुवि योग नदर्पित हा खिल कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त कथोपनी तया प्रे दीरे गतिम पराम दस चौदाह पांच प्राचीन काल में पूरा बड़े बड़े योगी लोग हजारों जन्मों तक योग मार्ग में चलने के बाद जब लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके तो भक्ति की शरण ली ए तिर विद्यमान मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम दो एक ग्यारह भागवत चाहे कर्मी हो चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो एकमात्र भक्ति से ही माया जाएगी और दिव्यानंद मिलेगा और चीजें मिल जाएंगी कोई गलत चीज नहीं है वो सब भी हमको स्वर्ग चाहिए जी तुम्हारा भगवान भगवान नहीं चाहिए ठीक है <laughs> जाइए कर्म मार्ग में हमको सिद्धि चाहिए जी हाँ और जाओ जाओ जोग मार्ग में गिरो पढ़ो भोगो अगर सफल हो गए तो सिद्धि मिल जाएगी लेकिन ओ माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते तेईस सिद्धियां होती हैं तो आठ तो होती हैं निर्गुण वो तो महापुरुषों भगवान के पास वो और लोगों को नहीं मिलती और सात्विक सिद्धि दस होती हैं। पांच सिद्धि होती हैं योगियों की शरीर को बड़ा कर दे शरीर को मच्छर के बराबर कर दे शरीर को इतना भारी कर दे कोई उठा ना सके इतना हल्का कर दे कि फूंक दो तो उड़ जाए तो ये सब मिल जाएंगी तेरा सिद्धियां पंद्रह सिद्धिया लेकिन आठ नहीं मिलेंगी वो जो निर्गुण हैं, वो भगवान के पास हैं, वो महापुरुषों के पास है <coughs> तो योग या कोई भी कर्म फल देता है वो व्यर्थ में नहीं लिखा है अगर किसी को वो परमानंद नहीं चाहिए बीच की चीज चाहिए अरे देखो इतना बड़ा तप किया भिण्य कशपू ने हा एक अंगूठे पर खड़े होकर लेकिन क्या मांगा हमको ऐसी पावर मिले कि मैं विष्णु को मार डालू इसके पीछे इतनी मेहनत भगवत प्राप्ति नहीं मांगा कदे ने तो ऐसे ही है कोई मूर्ख कहता है हमको तो शराब चाहिए जी रसगुल्ला नहीं चाहिए वो तो शराबी है उसको शराब में ही आनंद है पाखाने के कीड़े को पाखाने में ही आनंद है वो कहता है हमको नहीं चाहिए गुलाब का फूल तो ऐसे ही कोई स्वर्ग ही चाहे कर्म करो सिद्धि चाहे योग में जाओ सबके लिए मार्ग है बने लेकिन अगर नित्य दुख निवृत्ति नित्य परमानंद प्राप्ति चाहते हो तो फिर केवल भक्ति मार्ग है उसके लिए भक्तिया हमें कया, कया भागवत मेरे पास एक फोन आया है कि आप गीता कम सुनाते हैं भागवत पर ज्यादा पक्षपात है <laughs> अरे भाई पक्षपात नहीं है मैं तो सब ग्रंथों को आपके सामने रखता हूँ अच्छा मैं कल अधिक गीता सुनाऊंगा आप लोग सुनने को तैयार रहें बोलिए लाडली लाल की